भाष्यार्थ अध्याय आठ खंड एक तम चेदम चेदिद ब्रह्मपुर सर्व सर्वाणी चूता का कामित प्राप्न प्रध्वंसते शिष्यत उस आचार से यदि शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुर में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 इदं सर्वं सर्वाणि च भूतानि सर्वाणी यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुर में अर्थात ब्रह्मपुरोपलक्षित अंतराकाश में यह सब सम्यक प्रकार से स्थित है तथा संपूर्ण भूत और समस्त कामनाएं भी स्थित है तो जिस समय यह वृद्ध होता था वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस समय क्या क्या रहता है कथमाचार्युरक्ता काम शंका आचार्य ने जिनका निरूपण नहीं किया उन कामनाओं को शिष्य क्यों ब्रह्मपुर में स्थित बतलाते हैं नई से दोषा हा। हास्ति युक्ता एवं जाचार्य काम अभी चर्वशन चोक्ता काम यदा यस्म काल्शरी ब्रह्मपुराख्या जरावलीपीतादी लक्षण व्ययोहानिवापनों सस्त्रीना विक्रम प्रध्वसतेस्रंसते विनश्यति कितुद अतिशिष्यते समान यह दोस्त नहीं है इस लोक में जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है इस प्रकार आचार्य कामनाओं के विषय में कहा ही है इसके सिवा सर्व शब्द से भी कामनाओं का कथन हो ही जाता है जब जिस समय इस ब्रह्म शरीर को धुरियां पर जाने और केशों के पक जाने आदि रूप से वृद्धावस्था अपनाती है अथवा उसकी आयु का क्षय प्राप्त होता है अथवा वह शब्दादि से काटा जाकर विध्वंस विसृंसन यानी नाश को प्राप्त हो जाता है तो उससे भिन्न और क्या शेष रहता है घटाश्रित घटाश्रितिस्त स्नेहादि घटनाशे देहनाशे देहाश्रय उत्तरो प्राप्ते नाशे ततो किथोक्ता वतिष्ठते न किंचनाविषतभिप्रा अभिप्राय यह है कि घट का नाश होने पर घटस्थित दुग्ध दही और घृतादि के नाश के समान देह का नाश होने पर भी देह के आश्रित उत्तरोत्तर कार्य पूर्व पूर्व कारण कारण का नाश होने के कारण नट हो जाते हैं इस प्रकार नाश होने पर उपरयुक्त नाश से भिन्न और क्या रह जाता है अर्थात कुछ भी नहीं रहता ऐसा इसका तात्पर्य है एवं वासिभिः अन्तेवासिचोदि शिष्यों द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर सब्रूहार जर्ज तिर्यती न वधेना से हन्नत एक सत्यं ब्रह्मपुरम अस्म काम आत्मा तत्प्मा विजरो निमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपाश सत्यम सत्यसकलो यथाव प्रजाअुशाससनम यथा तम अभी कामती यम जनपद यम क्षेत्र भाग तम उसे कहना चाहिए इस देह की जरा जरावस्था से यकाशाख्य ब्रह्म जीर्ण नहीं होता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 तथा जिस जिस देश भूभाग की इच्छा करती है उसी उसी के आश्रित जीवन धारण करती है स आचार्यो बृह तीमपनयन कथम अस दे जरिए तथोक्त अंतराकाश साख्यम ब्रह्म यही न जिर्यति देहवन्न निक्रियत न चास्य बधेन शस्त्रदि घाते काशम नई ते यशम कि अस्पृश देहेन्द्रिया दोशे न स्पृश्यत उस आचार्य को उसकी शून्य विषयणी बुद्धि की नृवृत्ति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए किस प्रकार कहना चाहिए इस देह की जरावस्था से यह उपरयुक्त अंतरा का संयक ब्रह्म जिसमें कि सब कुछ स्थित है जीर्ण नहीं होता अर्थात देह के समान उसका विकार नहीं होता और न इसके वध अर्थात शास्त्रादि के प्रहार से यह नष्ट ही होता है जैसे कि शास्त्रादि के आघात से शस्त्रि के आघात से आकाश का नाश नहीं होता फिर उससे भी सूक्ष्मत अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्म का देह एवं इंद्रियादि के दोष से स्पर्श नहीं होता इस विषय में तो कहना ही क्या है यह इसका तात्पर्य है कथम देहेन्द्रियादोष न स्पृश्यत तेतवसरे वक्त प्राप्त तत्कृतव्यासंगो भूदिति नोच्यते इंद्र विरोचनाख्याय उपरिष्टा बक्षा युक्ति देह एवं इंद्रिया के दोषों से ब्रह्म का स्पर्श क्यों नहीं होता इस बात का उल्लेख करना इस अवसर पर आवश्यक है परंतु प्रसंग का विच्छेद न हो इसलिए यह नहीं कहा जाता आगे इंद्र विरोचन की आख्यायिका में इसका युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे एक तत्यम अवितथम ब्रह्मपुरम ब्रह्म पुरम ब्रह्मपुरम शरीराख्यम तुम ब्रह्म पुरम ब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात तत्वृतम वाचारंभ विकारो इति श्रुते तद्कारे नृते दुंगे ब्रह्मोपलभ्यत ब्रह्मपुरुक्त व्यवहारिकत ब्रह्मपुर ब्रह्म सर्व्यवहारास्पद्वादस्डरीकोपलक्षि सर्वे कामाये बहिर्भवद्भि प्राथय तेस्व स्वात्म सत्या्युपायनुतिषत बाह्य विषय तृष्णा त्यजते यमपुर सत्य अभीतथ्य है ब्रह्म ही पुर पुर का नाम ब्रह्मपुर है किंतु यह शरीर संज्ञक ब्रह्मपुर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 अतः इस हृदयपुंडकोपलक्षित ब्रह्मपुर में संपूर्ण कामनाएं जिन्हें की आप बाहर पाना चाहते हैं वे सब के सब इस अपने आत्मा में ही स्थित इस है इसलिए आपको उसकी प्राप्ति के उपाय का ही अनुष्ठान करना चाहिए और बाह्य विषयों की तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए ऐसा इसका तात्पर्य है इस आत्मा भवताम स्वरूपम शृत तत् लक्षणम अपहत पापमा, अपहत पाप्मा धर्मा धर्माख्योप अपहत पापमा, तथा विजरो विगत जरो विमृत्युश्च यह आत्मा आपका स्वरूप है आप उसका लक्षण सुनिए अपहत पापमा जिसका धर्माधर्मसंजक पाप अपहत नष्ट हो गया है वह यह ब्रह्म अपहत पापमा है इसी प्रकार विजर जिसकी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 इत्यादि शंका निवृत्त्यर्थम समाधान यद्यपि देह संबंधी जरा मृत्यु से उसका संबंध नहीं होता तो भी अन्य प्रकार से तो उनके साथ उसका संबंध हो ही सकता है इस आशंका की निवृत्ति के लिए ऐसा किया गया है विषय को दिगत शोक शोको नामेष्टादि वियोग निमित्तो मानस संताप विजिगत्सो द्विघताशनेक्षिपाशो पानेक्ष वह विशोक शोक रहित इष्टादि का योग होने के कारण जो मानसिक संताप होता है उसे शोक कहते हैं विजिघत्स भोजन इच्छा से रहित और अपिपाश पीने की इच्छा से रहित है नणवपहत पापत्व जरादेय शोकांता कारण प्रतिषेधा धर्मर्म कार्या ही जरादी प्रतिषेधे वर्माधर्मो कार्या विद्यमोसि पृथक प्रतिषेधोनर्थक सैत किंतु अपहत पाप मतत्व के द्वारा तो जरा से लेकर शोक पर्यंत सभी विशेषण प्रतिषिध हो जाते हैं क्योंकि उनके कारण का प्रतिषेध हो जाता है कारण वे सब धर्माधर्म के ही कार्य हैं अथवा जरादि के प्रतिषेध से धर्माधर्म का कोई कार्य न रहने के कारण विद्यमान रहते हुए भी उनका असत्मत्व सिद्ध होता है इसलिए इन दोनों का पृथक प्रतिषेध निरर्थक ही है सत्यमेंव तथा धर्मकार्यानंद व्यति स्वाभाविकानंदो यथस्व विज्ञान इति श्रुते तथा धर्मकार्यजरादिव्यतिरेके जरादीदुखस्व जरादी स्वाभावि सियादिशंक्युस्तन जरादी धर्मा धर्माभ्याम पृथक प्रतिषेध जलादिग्रहण सर्वुखोपलक्षणा पाप निमितता तो दुखा आनंत्या प्रत्येक चतिषेधसर्वुख प्रतिषेधाथम युक्त मेंवापत हत पापमचन समाधान ठीक है ऐसा ही है होता है किंतु जिस प्रकार ईश्वर में धर्म के कार्यभूत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 पाप निमित्तक दुखों की अनंतता होने के कारण और उनमें से प्रत्येक का प्रतिषेध करना असंभव होने से संपूर्ण दुखों का प्रतिषेध करने के लिए उसके अपहृत पापमत्व का प्रतिपादन करना उचित ही है सत्या अवित काम सोयम सत्य काम विथा ही संसारिणाम काम ईश्वर से तथा काम तथा यस्य संकल्प अ सत्यसकल सकल्प कामच शुद्धसत्धिम्त्ता ईश्वर से चित्रगुवत यथोक्त नेतवादोक्तक्षण एवात्मा विज्ञे गुरुभ्य शास्त्रतम संद्यतया चराज्य काम जिसकी कामनाएं सत्य अमिथ्या है उसे सत्य काम कहते हैं असत्य तो संसारियों की ही कामनाएं हुआ करती हैं ईश्वर की कामनाएं तो उससे विपरीत होती हैं इसी प्रकार जिसके काम के हेतुभूष तो संकल्प भी सत्य है वह ईश्वर सत्य संकल्प है ईश्वर के संकल्प और कामना चित्र गु, गु के समान जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र वर्ण वाली गौें हैं उसको चित्र कहते हैं उसी प्रकार उसकी शुद्ध रूप उपाधि के कारण हैं स्वतः नहीं क्योंकि नेति नेति ऐसा कहकर उसका प्रतिषेध किया गया है स्वराज्य की इच्छा वाले पुरुषों को गुरु और शास्त्र द्वारा उपरयुक्त लक्षणों वाले आत्मा को भी स्वसंवेद्य रूप से जानना चाहिए न चेद विज्ञाएते कौ दोषादी शणुतात्रोषम दृष्टानते दोश, न यथाजे वेह लोके प्रजान विशंथ्युशास जथेह प्रजाअ स्वस्य स्वामिनो यथा यथा यथाशास तथा किम् तथा तथाशंती किं यमयमत प्रत्यम जनपद क्षेत्रभाग चोभि कामिण्योत्म बुद्ध्यनुप तम तमेव च चत्यंतादी उप जीवंती थी ऐसा दृष्टान तो दोषम प्रति पुण्य फलोप फलोपभोगे यदि कहो कि उसे न जाने तो भी क्या दोष है तो इसमें जो दोष है वह दृष्टांत पूर्वक सुन इस लोक में जिस प्रकार प्रजा राजा के अनुशासन के अनुसार रहती है इस लोक में जिस प्रकार अपने से भिन्न कोई अन्य स्वामी मानने वाली प्रजा जैसे अपने स्वामी की आज्ञा होती है उसी प्रकार अनुवर्तन करती है किसका अनुवर्तन करती है वह अपनी बुद्धि के अनुसार जिस जिस प्रत्यंत वस्तु के सन्निधि देश अथवा क्षेत्र भाग की कामना करती है उसी उसी प्रत्यंतादि की उपजीवनी होती है वह दृष्टांत पुण्य फलोपभोग में स्वातंत्र दोष के प्रति है पुण्यकर्म फलों का अनितत्व अथान्यो दृष्टान्तक्ष प्रति तद्यथेत्यादि अब उस कर्मफल के क्षय के लिए तद्यथेत्यादि श्रुति से दूसरा दृष्टान्त दिया जाता है तद्यथेह कर्मजि लोक क्षीयत एवेवान्मुत्रुण्यजि लोक क्षीयते तद्य इहात्मा अनुविद्य व्रजंतेता सत्यान कामांेशोकेश कामचारो भथ यहात्त्माद्य व्रजंतेता सत्यान्न कामांसा सर्वेश लोकेश कामचारो भवती जिस प्रकार यहाँ कर्म से प्राप्त किया हुआ लो क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परलोक में पुण्योपार्जित लो क्षीण हो जाता है जो लोग इस लोक में आत्मा को और उन इन सत्य कामनाओं को बिना जाने ही परलोक गामी होते हैं उनके संपूर्ण लोकों में यथेक्ष गति नहीं होती और जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं उनकी समस्त लोकों में यथेक्ष गति होती है तत् यथेह लोके तासामेव। साम्य म्यासनावर्तनी प्रजा सेजि लोक पराधीनोपीय क्षीयतेवान्वेदान दाष्टा उपसंहरतीमें मूत्राहोत्रादीपुण्यजिलोक पराधीनोपीयत एवेति दोष ऐसा मिति विषय दर्शयति तद्य इत्यादि नाम सो so, जिस प्रकार इस लोक में अपने स्वामी के अनुशासन का अनुवर्तन करने वाले उन प्रजाओं का सेवादि कर्म से प्राप्त किया हुआ यह लोक जिसका उपभोग पराधीन है क्षीण अंत हो जाता है अब श्रुति दाष्टान्त का उपहार करती है उसी प्रकार परलोक में अग्निहोत्रादि पुण्य कर्म से प्राप्त किया हुआ लोग भी जिसका उपभोग पराधीन है क्षीण ही हो जाता है उक्त दोष इन आत्म अनात्म वेताओं को ही प्राप्त होता है इस प्रकार श्रुति तद्दे इत्यादि वाक्य से दोष का विषय दिखलाती है ज्ञान हास्के अधिकता योग्या संत आत्मा यथोक्तलक्षण शास्त्राचार्यपदृष्ट अनुद्या यथोपदेश मनुस्वय भेद्यम्वा भ्रजंती देहादस्मा प्रयती यथोक्तासल्च चारों कामनुविद्य भवति यथा राजानुशासनानुवर्तिने नाम प्रजानाम इत्यर्थः सो so, इस लोक में ज्ञान और कर्म के अधिकारी अर्थात योग्यता संपन्न होकर जो लोग शास्त्र और आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए उपर्युक्त लक्षण वाले आत्मा को उनके उपदेश के अनुसार बिना जाने स्वात्म संवेद्यता को बिना प्राप्त किए इस देश से चले जाते हैं और जो इन उपरयुक्त सत्य सत्य संकल्प की कार्यभूत अपने अंतकरण में स्थित सत्य कामनाओं को बिना जाने चले जाते हैं उनकी संपूर्ण लोकों में अकाम गति स्वतंत्रता होती है जिस प्रकार की राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाली प्रजाओं की परतंत्रता रहती है अतः यहां शास्त्राचार्योपदेश अनुविद्य स्वात्म संवेद्यता भ्रजंती यथोक्ता सत्यान काम सर्वेशोकेशमचारोती राज्य इव सार्वभौमस्य से और जो दूसरे लोग इस लोक में शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार आत्मा को जानकर स्वात्म संवेद्यता को प्राप्त करके और उपर्युक्त कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं उनके इस लोक में सार्वभौम राजा के समान संपूर्ण लोकों में यथेक्ष गति होती है यथे छादोग्योपनिषद अष्टम अध्याये प्रथम खंड भाष्यम संपूर्ण